श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद अठारह सौ पंचानवे ईस्वी से अठारह सौ ईस्वी तक उपेंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्राप्त पैसे से वे पूड़ी और आलू की सब्जी लेकर खाया करते थे परंतु अनुरोध किए जाने पर भी मुखोपाध्याय के घर में भोजन नहीं करते थे अठारह सौ ईस्वी में वे लगातार आठ महीने तक प्रसन्न कुमार ठाकुर के घाट पर दिखाई पड़ते थे वहाँ वे चुपचाप बैठे पाठ आदि सुना करते थे इसके बाद वे बलराम बाबू की घर चले आए वहाँ जाने में पहले तो वे अनुच्छुक थे क्योंकि नियमबद्ध जीवन उनके लिए कष्टदायक था परंतु घर के मालिक ने जब उनसे निवेदन किया कि उनकी स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं होगी तब वे सहमत हुए लाटू महाराज की विचारधारा तथा जीवन पद्धति के साथ स्वामी जी की भावधारा एवं कार्य में बहुत अधिक अंतर था अठारह सौ संतानवे ईस्वी में जब स्वामी जी अमेरिका से लौट आए तो पशुपति बाबू के मकान पर उनका अभिनंदन करने हेतु सभी लोग उपस्थित हुए परंतु लाटू महाराज का कहीं पता न था वे सोच रहे थे उस देश में साहब और मैम लोगों के साथ रहने के बाद नरेंद्र को भला मेरी कहाँ याद होगी परंतु नरेंद्र को ठीक याद थी अतः उन्हें ढूंढ निकाला और कहा तुम मेरा वही लाटू भाई है और मैं तेरा वही नरेंद्र भाई हूँ इससे लाटू महाराज का छोब ऊपर से तो मिट गया पर स्वामी जी का आचार व्यवहार तथा मिशन की स्थापना आदि देखकर उनका संदेह पुनः सिर उठाने लगा और एक दिन तो वे बोल भी पड़े भाई इतना सब झंझट क्यों खड़ा कर रहे हो इससे ध्यान धारणा सब चौपट जो हो जाएगी इस पर स्वामी जी ने जो युक्ति दिखाई उससे उस दिन लाटू महाराज आश्वस्त तो हो गए फिर भी स्वामी जी के इस प्रकार के कार्य उनके लिए पूर्व व ही बने रहे तथा उनके जीवन में द्वंद की सृष्टि करने लगे मठ में आकर स्वामी जी ने नियम बनाया कि प्रतिदिन प्रातः काल घंटा बजते ही सबको उठ जाना होगा शीघ्र ही एक दिन देखा गया कि मनमोहजी लाटू महाराज धोती गमछा लिए मठ से चले जा रहे हैं स्वामी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो लाटू बोले कलकत्ता क्यों तुम उस देश से आए हो कितने नए नए नियम कानून बना रहे हो मैं उन सब का पालन नहीं कर सकूंगा मेरा मन अभी तक इतना घड़ी का पाबंद नहीं हुआ है कि तुम घंटा बजाओगे और साथ ही साथ मेरा मन ध्यान में लग जाएगा नवीन और प्राचीन धाराओं को इस विषम संघर्ष स्थल पर पहुंचकर स्वामी जी ने निरुपय होकर कहा तो फिर तू चला जा परंतु उनके फाटक के बाहर होते न होते वे उन्हें पकड़ लाए और कहा तुझे इस नियम को मानने की आवश्यकता नहीं जो लोग नए आए हैं उन्हीं के लिए यह नियम बनाया गया है और एक बार स्वामी जी ने मठ में डम्बेल मुगदर भांजने की व्यवस्था की इस पर अद्भुतानंद ने कहा यह फिर क्या एक मत चला दिया भाई अब इस उम्र में क्या हम लोगों को मुदगर भाजना होगा मैं तो तुम्हारा मुदगर ना भाज सकूँगा सुनकर स्वामी जी हंसने लगे यद्यपि लाटू महाराज इस प्रकार अपने को संघ जीवन के साथ सभी क्षेत्रों में मिला पाने में असमर्थ थे फिर भी इन उदाहरणों को देखकर यह धारणा बना लेना उचित न होगा कि उन्हें नियम भंग करने में आनंद मिलता था या वे ऐसा करने का समर्थन करते थे वे तो कहा करते थे मठ में रहने पर नियम मानना ही होगा वहाँ रह नियम नहीं मानना यह तो अच्छी बात नहीं एक बार एक साधु ने उनके निकट किसी मठाध्यक्ष के संबंध में शिकायत की इस पर उन्होंने उन साधु को उन अध्यक्ष से क्षमा मांगने के लिए कहा इसके अतिरिक्त सत्रह ईस्वी में एक दिन उन्होंने कहा था अब देख रहा हूँ कि विवेकानंद भाई का मठ बनाना सार्थक हुआ है मतभेद रहने पर भी विवेकानंद भाई अद्भुतानंद को प्राणों के समान प्यार करते थे अठारह ईस्वी में जब वे उत्तर भारत का भ्रमण करने गए तो स्वामी अद्भुतानंद को भी सांस ले गए कश्मीर में स्वामी जी जिस हाउस बोट में थे उसमें वहाँ की प्रथा के अनुसार माझी सपरिवार रहा करता था नाव पर चढ़कर उन लोगों को देखते ही लाटू महाराज तुरंत नीचे उतर गए और कहने लगे मैं स्त्रियों के साथ एक ही नाव में नहीं रहूँगा बाद में जब स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि उनकी उपस्थिति में कोई भय नहीं है तब कहीं लाटू महाराज पुनः ऊपर चलने को सहमत हुए एक दिन काश्मीर के एक प्राचीन मंदिर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि वह कोई दो तीन हजार वर्ष पुराना है क्यों तो ही लाटू महाराज ने ऐसे अनुमान का कारण जानना चाहा और पूछा तुमने कैसे समझ लिया मुझे समझाओ क्या वहाँ ऐसी बात लिखी हुई है स्वामी जी ने हंसते हुए कहा तुझे मैं यह बात नहीं समझा सकूँगा यदि तूने पढ़ना लिखना सीखा होता तो शायद तुझे समझाने की कोशिश करता लाटू महाराज की बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम पर प्लेटो कहकर संबोधित करते थे इस प्रकार मूर्खत्व के आक्षेप पर भी पीछे न हटते हुए बुद्धिमान प्लेटो ने उत्तर दिया ओह समझ गया तुम ऐसे विद्वान हो कि मेरे जैसे बद्र मूर्ख को भी नहीं समझा सकते चारों ओर से हंसी की लहर जबर पड़ी काश्मीर भ्रमण के बाद खेतड़ी पहुंचकर कर स्वामी जी राजप्रसाद में अतिथि हुए परंतु स्वामी अद्भुतानंद राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते थे इसलिए चुपचाप बाहर से खाकर आते थे एक दिन तो उन्होंने राजमहल के दरबार से प्रायः बलपूर्वक ही रोटी और बैगन का भरता ले लिया था दरबार तो घबरा गया कि कहीं राज अतिथि को भिक्षा देकर राजकोप का भाजन न बनना पड़े इस बार वे स्वामी जी के साथ जयपुर तक भ्रमण करते हुए कलकत्ता बलराम मंदिर लौट आए